महाभारत कर्ण पर्व त्रैत्रोध्याय दुर्योधन का सल्ले से त्रिपुरों की उत्पत्ति का वर्णन त्रिपुरों से भयभीत इंद्र आदि देवताओं का ब्रह्मा जी के साथ भगवान शंकर के पास जाकर उनके स्तुति करना दुर्योधन उवाच भूजे तुम्ह्रेस ये वक्षा तत्णु यहाद युद्धे दिवासुरे विभो यकवान् पितुर्मह्यम मारकंडे महान ऋषि तद शेण ब्रवत मम राज ऋषि सत्यवाभूत मन कार्य न ते कार्याचारण दुर्गन्धोलाद्रराज मैं पुनः आपसे जो कुछ कह रहा हूँ उसे सुनिए प्रभो पूर्वकाल में देवासुर संग्राम के अवसर पर जो घटना घटित हुई थी तथा जिसे महर्षि मारकंडे ने मेरे पिताजी को सुनाया था वह सब मैं पूर्ण रूप से बता रहा हूँ राजर्षि प्रवर आप मन लगाकर इसे सुनिए इसके विषय में आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए देवाना असुराण पर जिगेसया बभूव प्रथमों राज्राम कामय राजन देवताओं और असुरों में परस्पर विजय पाने की इच्छा से सर्वप्रथम तारका में संग्राम हुआ था निर्जिता दैत्या दैवत नुत निर्जितेश दैत्येश परमेश उस उसमें देवताओं ने दैत्यो को परास्त कर दिया था यह हमारे सुनने में आया है राजन दैत्यो के परास्त हो जाने पर तारकासुर के तीन पुत्र ताराक्ष कमलाक्ष और विद्युत उग्र तपस्या का आश्रय ले उत्तम नियमों का पालन करने लगे तपसा कर शेमास देहा स्वाम शत्रुता पन दमेडा तपसा चिना समाधि शत्रु को संताप देने वाले नरेश उन तीनों ने तपस्या के द्वारा अपने शरीरों को सुख सुखा दिया वे इंद्रिय संयम तप नियम और समाधि से संयुक्त रहने लगे तितामह प्रेतो वरद प्रदौ वरम अवध्यत्म तेराजन्वूत सर्वदा सहिता वरियालोक पितामह राजन उन पर प्रसन्न होकर वरदायक भगवान ब्रह्मा वरदाय वर देने को उद्यत हुए उस समय उन तीनों ने एक साथ होकर संपूर्ण लोकों के पितामा ब्रह्मा से यह वर मांगा कि हम सदा संपूर्ण भूतों से अवध हों तानब्रवृत्त वो लोकाना प्रभुर नासी सर्वामर वै निध्विता अन्यम वैजश्रोचते सं, तब लोकनाथ भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा असुर सबके लिए अमृत्व संभव नहीं है तुम इस तपस्या में निवृत्त हो जाओ और दूसरा कोई वर जैसा तुम्हें रुचि मांग लो सर्वोकेरम वाक्यम प्रणम वेदम अथा ब्रुवन राजन तब उन सबने एक साथ बारम बार विचार करके सर्वलोकेश्वर भगवान ब्रह्म को श्रीष्ण वाकर उनसे इस प्रकार कहा अस्म्यं तं वरम देव संप्रयक्ष पिता वस्तुक्षा नगर कृत् काम ग शुभम सर्वकाम समाथम्यम दैवदानव यक्षोरघगण नाना जाति नक्त्यार कृत्याभ्य शैश्च न साब्रह्मवादीना वध्ये त्रिपुरम देव प्रसन्नेयि सादर पितामह देव हम सबको आप वर प्रदान कीजिए हम लोग इच्छा अनुसार चलने वाला नगराकार सुंदर विमान बनाकर उसमें निवास करना चाहते हैं हमारा वह पुर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं से संपन्न तथा देवताओं और दानवों के लिए अवध्य हो देव आपके सादर प्रसन्न होने से हमारे तीनों पुर यक्ष राक्षस नाग तथा नाना जाति के अन्य प्राणियों द्वारा भी विनष्ट न हो उन्हें न तो कृत्याएँ नष्ट कर सकें न शास्त्र छिन्न भिन्न कर सके और न ब्रह्मवादियों के सापों द्वारा ही इनका विनाश हो विलय सम्यस्यां समय पूरा होने पर सबका लय होता है जो आज जीवित है उसकी भी एक दिन मृत्यु होती है इस बात को अच्छी तरह समझ लो और इन तीनों पूर्व के वध का कोई निमित्त कह सुना उचह दैत्य बोले भगवान हम तीनों पुरों में ही रहकर इस पृथ्वी पर एवं इस जगत में आपके कृपा प्रसाद से विचरेंगे वर्ष सहसरे तो समय श्याम पर परम भगवत एक बर स नो मृत्युर्भविष्य तदन एक हजार वर्ष पूर्ण होने पर हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे भगवान ये तीनों पूर्व जब एकत्र होकर एक ही भाव को प्राप्त हो जाए उस समय जो एक ही बाण से इन तीनों पुरों को नष्ट कर सके वही देवेश्वर हमारी मृत्यु का कारण होगा एवं स्वीति देव प्रत्युक्त प्राविश दिव तेतु लब्धवरा परस्परम पुरात्र विशिष्ट्यथम बब्रू महासुर विश्वकर्माणम अजरम दैत्य दानो पूजितम एवं ऐसा ही हो ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए वरदान पाकर वे तीनों असुर बड़े प्रसन्न हुए और परस्पर विचार करके उन्होंने दैत्य दानो पूजित अजर अमर विश्वकर्मा महान असुर मैं का तीन पुरों के निर्माण के लिए वरण किया ततो मया तथा। तब तब्धमान माया ने अपनी तपस्या द्वारा तीन फुरों का निर्माण किया उनमें से एक सोने का दूसरा चांदी का और तीसरा पुरलोहे का बना था कांचनम दिवे त्राचेत अंतरिक्षेत राज आय समाभव चक्रृथ्वी पृथ्वीपते पृथ्वीपते सोने का बना हुआ पुर स्वर्गलोक में स्थित हुआ चांदी का अंतरिक्ष लोक में और लोहे का भूलोक में स्थित हुआ जो आज्ञा के अनुसार सर्वत्र विचरने वाला था एक तालक बहु बहुप्राकार तोरणम प्रत्येक नगर की लंबाई चौड़ाई बराबर बराबर सौ योजन की थी सब में बड़े बड़े महल और अट्टालिकाएं थी अनेक अनेक प्राकार परकोटे और तोरण तोरणाटक सुशोभित थे चापि चापी द्वारोित बड़े बड़े घरों से वह नगर भरा था उसके विशाल सड़कें संकीर्णता से रहित एवं विस्तृत की शोभा बढ़ाते थे। पूरे सोचा नो वही पृथक पृथक कांचन तारका चित्रमा सिंह महात्म राजन उन तीनों पुरों के राजा अलग अलग थे सुवर्ण में विचित्रपुर महामन तारकाक्ष के अम राजम कमलाक्ष विदुन्मायस तेयस्ते दैत्यराजान तिलोकान तेजस आक्रम्यतुस् कम प्रजापति चांदी का बना हुआ पुर कमलाक्ष के और लोहे का विद्युन्माली के अधिकार में था वे तीनों दैत्यराज अपने अस्त्रों के तेज से तीनों लोकों को दबा कर रहते और कहते थे कि प्रजापति कौन है तेजा दानव मुख्यानाम प्रवृतान् च कोट्यश्चापृतिवीराण समाज ततः उन दानों शिरोमणियों के पास लाखों करोड़ों और अरबों अप्रतिमीर इधर उधर से आ गए थे त्रिपुरम दुर्गमाश्रिता वे सबके सब, सब मांसभक्ति और अत्यंत अभिमानी थे पूर्व काल में देवताओं ने उनके साथ बहुत छल कपट किया था अत महान ऐश्वर्य की इच्छा रखते हुए त्रिपुर दुर्ग के आश्रय में आए थे सर्व च पुनश्चाव तमाश्रित हित सर्वे वर्तयन्ते वर्तयंते कुभ मयासुर इन सबको सब प्रकार की अप्राप्त वस्त में प्राप्त कराता था उसका आश्रय लेकर वे संपूर्ण दैत्य निर्भय होकर रहते थे मनसा काम त्रिपुर संशय तस्म का उक्त तीनों पुरों में निवास करने वाला जो भी असुर अपने मन से जिस अभिष्ट भोग का चिंतन करता था उसके लिए मयासुर अपनी माया से वह वह भोग तत्काल प्रस्तुत कर देता था तारकाक्ष महाबल तपस्ते पे परमकक्ष का महाबली वीरपुत्र हरिनाम से प्रसिद्ध था उसने बड़ी भारी तपस्या की जिससे ब्रह्मा जी उस पर संतुष्ट हो गए संतुष्ट अवृण देवतु न पुरे शस्त्रता क्षिप्ता शुर्बल संतुष्ट वे ब्रह्मा जी से उसने यह वर मांगा कि हमारे पुरों में एक एक, एक ऐसी बावड़ी हो जाए जिसके भीतर डाल दिए जाने पर शस्त्रों के आघात से मरे हुए दैत्य वीर और भी प्रबल होकर जीवित हो उठे सब्धा बरमी तारकाक्षत्र मृता नाम जीव निम प्रभो प्रभो वह मरदान पाकर तारकाक्ष के वीरपुत्र हरि ने उन पुरों में एक एक बावड़ी का निर्माण किया जो मृतकों को जीवन प्रदान करने वाली थी ये दैत्यस्तु नेश मृतस्त परिप्ता जगवान जो दैत्य जिस रूप और जैसे वेश में रहता था मरने पर उस बावड़ी में डालने के पश्चात वैसे ही रूप और वेश से संपन्न होकर प्रकट हो जाता था ताप्यते पुनस्तालोकान् सर्वान्तिरिह महता तपसा सिद्धासुराणवर्धना नेशा अभवद्राजन क्षय युद्धे कदाचन उस वापी में पहुंच जाने पर नया जीवन धारण करके वे दैत्य पुनः उन सभी लोगों को बाधा पहुंचाने लगते थे राजन वे महान तब से सिद्ध हुए असुर देवताओं का भय बढ़ा रहे थे युद्ध में कभी उनका विनाश नहीं होता था तथस्ते लोभ मोहाभ्याम अभिभूता संसिता सर्वे स्थापिता समलूलपन उन पुरों में बसाए गए सभी दैत्य लोभ और मोह के वसीभूत हो विवेकहीन और निर्लज्ज होकर सब और लूटपाट करने लगे विद्राभ्य सगणा देवा तत्र तत्र तदा तुस्व का न दर्पिता वरदान पाने के कारण उनका घमंड बढ़ गया था वे विभिन्न स्थानों में देवताओं और उनके गणों को भगाकर वहां अपनी इच्छा के अनुसार विचरते थे देवोद्यान सर्वाणी प्रियाणी चिभुक ऋषेणा आश्रमा पुण्यान रम्यापदास्तना मर्यादा दान वा दुष्टचारिण स्वर्गवासियों के परम परिय समस्त देवोद्यानों ऋषियों के पवित्र आश्रमों तथा तो रमणीय जनपदों को भी वे मर्यादा सुन्य दुराचारी दानों कर देते थे निषान पिता देवा ऋषे पितृभि दैत्य त्रिभी त्रो लोकाशा उन देव विरोधी तीनों दैत्यो ने देवताओं पितरों और ऋषियों को भी उनके स्थानों से हटाकर निराश्रय कर दिया वे ही नहीं तीनों लोकों के निवासी उनके द्वारा पद्धल हो रहे थे विद्यमान सु पुराण्या समंततः जब संपूर्ण वज्रोको के प्राणी पीडित होने लगे तब देवताओं सहित इंद्र चारों ओर से, से वज्रपात करते हुए उन तीनों पुरों के साथ युद्ध करने लगे नासक्यान भे यदा भेद तुम पुरानी वर दत्ता धात्र तदा भी निपुराण्यत पितामह तदाक्षातुं नरेश्वर जब देवराज इंद्र का का वर पाए हुए उन अभेद्य पुरों का भेदन न कर सके तब वे भयभीत हो उन पुरों को छोड़कर उन्हें देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास उन दैत्यों का अत्याचार बताने के लिए गए ते सर्वमाक्षा अच्छा। या शिरो संप्रदम्यता वधोपाय प्रेक्ष भगवंत पिता उन्होंने मस्तक झुकाकर कर भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और सारी बातें ठीक-ठीक बताकर उनसे उन दैत्यो के उपाय पूछा श्रोता तेव देवा निवाच मामती यो युष्मा असौम्य क्रेन वह सब सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उन देवताओं से इस प्रकार कहा देवगण जो तुम्हारी बुराई करता है वह मेरा भी अपराधी है असुरा हि दुरात्मा असुरह अपराध्य सतत ये युष्मा पीड़यन वे समस्त देवद्रोही दुरात्मा असुर जो सदा तुम्हें पीड़ा देते रहते हैं निश्चय ही मेरा भी महान अपराध करते हैं अहम मिथुल्य भूतानाशय अधार्मिका सुव जा मृतमाहित इसमें संशय नहीं कि समस्त प्राणियों के प्रति मेरा समान भाव है तथापि तो मैंने यह व्रत ले रखा है कि पापात्मा का वध कर दिया जाए एक विभेद तीनों पूर्व एक ही बाण से भेद दिए जाए तो नष्ट हो सकते हैं अन्यथा नहीं परंतु महादेव जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो उन तीनों को एक साथ एक ही बाण से भेद सके तेजो यम साणु जिष्णुम क्लिष्ट करण योद्धारंभुता दिख्या सान हंता सुरेतरा अत अदितकुमारी लोक अनायासी महान कर्म आदित्य कुमारों तुम लोग अनायास ही महान कर्म करने वाले विजयशील ईश्वर महादेव जी का योद्धा के रूप में वरण करो दे उन दैत्यों को मार सकते हैं इति वच श्रुआ देवा चक्रपुर ग्रह्म अग्रतः कृतः वृक्षाक चरणम झजहू उनकी जब आज सुनकर इंद्र आदि संपूर्ण देवता ब्रह्मा जी को आगे करके महादेव जी की शरण में गए तपोनियम आस्था घृणंत ब्रह्म शाश्वत ऋषि स धर्मज्ञाभव सर्वात्मना तप और नियम का आश्रय ले ऋषियों सहित धर्मज्ञ देवता सनातन ब्रह्मस्वरूप महादेव जी की स्तुति करते हुए सम्पूर्ण हृदय से उनकी शरण में गए ृष्टिर्भ स्व भेदम नृप सर्वात्म महात्मा ऐतम सर्वत्म नरेश्वर ने आत्मस्वरूप से सबको व्याप्त कर रखा है तथा तो जो भय के अवसरों पर अभय प्रदान करने वाले हैं उन सर्वात्मा महात्मा भगवान शिव की उन देवताओं ने अभीष्टवाणी द्वारा स्तुति की तत्व यो जो वेद तेचात्मा वसे सदा। तम ते दध सुरी सारम तेजो राशि मुमापतिम्य सदक तम अकल में तम जो नाना प्रकार की विशेष तपस्याओं द्वारा संपूर्ण वृत्तियों के निरोध का का उपाय जानते हैं, जिन्हें ज्ञान स्वरूपता बोध नित्य बना रहता है, जिनका अंतकरण सदा अपने वश में रहता है जगत में जिनकी कहीं भी तुलना नहीं है उन निष्पाप तेजो राशि महेश्वर भगवान उमापति का उन देवताओं ने दर्शन किया ते नाना आत्मना परस्परस्य महात्मि परम विस्मिताः उन्होंने एक ही भगवान शिव को अपनी भावना के अनुसार अनेक रूपों में कल्पित किया उन परमात्मा में अपने तथा दूसरों के प्रतिबिंब देखे यह सब देखकर कर परत पर दृष्टिपात करके वे सब के सब अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे सर्वभूतमय दृष्ट आत्मयम जगत पतिम देवा ब्रह्मषय शिरो सर्वभूतमय अजन्मा जगदीश्वर को देखकर संपूर्ण देवताओं तथा ब्रह्मर्षियों ने धरती पर मस्तक टेक दिए तन्स्वस्तिवादनाभ्यर्च्य समत्त्थ्य शक ब्रूत भुत ब्रूते ब्रूतेति भगवान् भ्य भाषत तब भगवान शंकर ने तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर उनका समादर करते हुए उनको उठाया और मुस्कुराते हुए कहा बोलो बोलो क्या है त्रय के ततस्ते स्वस्थ चेत नमो नमो नमस्ते सुब्रुवन्वच भगवान त्रिलोचन की आज्ञा पाकर स्वच्छ हुए वे देवगण इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे प्रभो आपको नमस्कार है नमस्कार है नमस्कार है नमो देवाधि देवाय धनविवाल प्रजापति मखग्नाय अ प्रजापति नमस्तुतायुत आनाय संभवे आप देवताओं के अधिदेवता धनुर्धर और वनमालाधारी हैं आपको नमस्कार है आप दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने वाले हैं प्रजापति भी आपकी स्तुति करते हैं सबके द्वारा आपकी ही स्थिति की गई है आप ही स्थिति के योग्य हैं, तथा सब लोग आपकी ही स्थिति करते हैं आप कल्याण स्वरूप संभव को नमस्कार है विलोहिताय रुद्राय नीलग्रीवाय शूल अमोघा मृगाक्षा प्रवरायुध आप विशिष्ट लाल वर्ण के हैं पापियों को रुलाने वाले रुद्र हैं नीलकंठ और त्रिशूलधारी हैं आपका दर्शन अमोग फल देने वाला है आपके नेत्र मृगों के समान है तथा तो आप श्रेष्ठ आयुधों द्वारा युद्ध करने वाले हैं आपको नमस्कार है अरहाय चैव ब्रह्मे ब्रह्मचारि ईशाना प्रमेजा नियंत्रे चर्म वास तपोरथा पिंगाय व्रतने कृति वास पूजनीय शुद्ध प्रदय काल में सबका संहार करने वाले हैं आपको रोकना या पराजित करना सर्वथा कठिन है आप शुक्ल वर्ण ब्रह्मा ब्रह्मचारी ईशान अप्रमेय नियंता तथा में वस्त्र धारण करने वाले हैं आप सदा तपस्या में तत्पर रहने वाले और कृतिवासा हैं आपको नमस्कार है कुमार प्रत्ये त्यक्षा प्रवराज दिन प्रपन्नाशा ब्रह्म दीट संग खाति आप कुमार कार्तिके के, के पिता त्रिनेत्रधारी उत्तम आयु धारण करने वाले शरणागत दुख तथा ब्रह्म के समुदाय का विनाश करने वाले हैं आपको नमस्कार है वनस्पति नाम पते है ना नाम पतेहे नम गवा पते हैं नित्यम यज्ञा पतेहे नम आप वनस्पतियों के पालक और मनुष्यों के अधिपति हैं आप ही गवों के स्वामी और सदा यज्ञों के अधीश्वर हैं आपको बारंबार नमस्कार है नमोस्त सत्या त्र्यंबका मित मनोवा कर्म कर्मद्वाम प्रपन्ना भजस्वन सेना से आप से अमित तेजस्वी भगवान त्र्यंबक को नमस्कार है देव हम मनवाणी और क्रिया द्वारा आपके शरण में आए हैं आप हमने अपनाइये तथा प्रसन्नो भगवान स्वागत नभिनित प्रोवाच भी भस्त्रास भ्रूत किम करवाणि तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर स्वागत सत्कार के द्वारा देवताओं को आनंदित करके कहा देवगण तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ इत श्री महाभारत ऐ कर्ण पर्वि त्रिपुराक्ष त्रैतीनसो अध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में त्रिपुराख्यान विषयक तैतीसवां अध्याय पूरा हुआ